शिवपुराण शत्रुद्र संता नंदीश्वर जी कहते हैं मुने घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया उसे सुनकर विप्र पत्नी सुचिस्मती को महान आनंद प्राप्त हुआ वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की, की सराहना करने लगी तदनंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधिपूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन करने से पूर्व ही पुंसत्व की वृद्धि के लिए गृह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया तत्पश्चात आठवां महीना आने पर कृपाल विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार सम्पन्न कराया तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया तब शुभ लग्न में भगवान शंकर जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक और भू भूव स्व तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं उस शुचिस्मती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशारूपी बंधुओं के मुख कर मुख पर वस्त्र से बन गए अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे देवताओं की धुन्धुभियाँ बदने लगी चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याणी और प्रिय भाषणी संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता यक्ष किन्नर विद्याधर आदि मंगल द्रव्य लेकर ले पधारे स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता नम्रतापूर्वक उसका कर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया इसका नाम गृहपति होना चाहिए फिर ग्यारहवें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया तत्पश्चात सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए तजुर्परा तो शंकर भी लौकिकी गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए इसी प्रकार श्रीहरि ने भी अपने लोक की राह ली इस प्रकार सभी देवता ऋषि मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए तदनंतर ब्राह्मण देवता ने यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन कराया तत्पश्चात नवावर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्व नंदन गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा जेवा तालु आदि देखकर कहा मुनि विश्वानर मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ तुम आदरपूर्वक उसे श्रवण करो तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं किन्तु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें इसलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है मुझे शंका है कि इसके बाद हमें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा जो कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए शरद कुमार जी नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानद ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ फिर वे हाय मैं मारा गया यो कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए उधर सुचिस्मती भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत ऊँचे स्वर से हाहाकार करते हुए ढाड़ मारकर रो पड़ी उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी तब पत्नी के आरतनाद को सुनकर विश्व नर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और ऐ यह क्या है क्या हुआ यो उच्च स्वर से बोलते हुए कहने लगे गृहपति जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है कहाँ है तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला गृहपति ने कहा माता तथा पिताजी बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं कहां से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है यदि मैं आपकी चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूं, तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता फिर इस स्तुक्ष चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है माता पिताजी अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी मैं सतपुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ